प्रणौत मानी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 पांचवे अध्याय का एक सत्र इसमें आत्मा से जीवात्मा देंगे या ब्रह्मा देंगे दोनों दोनों का ही ग्रहण किया जाए तो यहाँ से फिर ये समझा जाए कि सांख्य दर्शन में जैसे पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण है ऐसे ही जहाँ आत्मा शब्द है वहां भी दोनों का ग्रहण हो सकता, है। हो सकता है सब जगह हो यह आवश्यक नहीं है जी। और परमात्मा परक यहाँ पर हम ब्रह्म परक ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये अद्वैत किस से जुड़ेगा जीवात्मा से संबंधित क्योंकि पीछे अगले सूत्र में कहा ना न अनात्मना आप ना अद्वैतम आत्मना तो यहाँ आत्मा का जो अद्वैत है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 अद्वैत नहीं है ये कह रहे हैं कह तो यही रहे हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो बनेगा बने राजस्थान खंडन कर रहे हैं उसमें अद्वैत मान करके तभी तो हम उसका खंडन करेंगे बिना तो खंडन ही नहीं कर भी अद्वैत का मतलब अभेद अभेद यानी केवल एक ही चेतन तत्व है ब्रह्म एक ही चेतन तत्व है ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है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 बस तो थोड़ा सा स्पष्ट करना था आपत्ति की बात नहीं है विषय थोड़ा स्पष्ट हो जाए इसके जाएगा आत्मा परमात्मा दोनों का भिन्नता अद्वैत नहीं है एक ही नहीं है वो अनेक है भिन्न भिन्न है धन्यवाद आचार्य तो जी बासठ में सूत्र में जो जड़ से भिन्नता दिखा रही है वो आत्मा की ही भिन्नता है ब्रह्म की परमात्मा की और ऐसे मुक्ति प्रशंसा इसमें मुक्ति की प्रशंसा मंदबुद्धि वालों के लिए की जाती है कि वो आनंद स्वरूप है तो आनंद के रूप में आनंद। मुक्ति की प्रशंसा तो सबके लिए होगी लेकिन आनंद। वो आनंद रूप है आनंद वहाँ पर बहुत होता है इस रूप में जो प्रशंसा की जाती है वो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 आनंद तो होता है वहां पर आनंद की विद्या मानता है मानवरंजन जब ये वाक्य आता है कि ईश्वर का जिसका स्वरूप ही केवल सुख है, तो मतलब तो कि ईश्वर का स्वरूप जो आनंद है वो मुख्य है बाकी सब गुण है तो ऐसा है। नहीं है ऐसा नहीं है कि आनंद ही उसका मुख्य मुख्य तो उसका चेतनता है ज्ञान है आनंद भी एक मुख्य गुण है आनंद भी मुख्य गुण है और कोई बोलिए पहले से हाथ खड़ा कीजिए करिए और कोई है वो अभी से पहले कर दे हाथ खड़ा सूत्र तिरसठ में हवा में अंदर यदि जड़ जर चेतन में एकता होती तो खटपट आदि में भी एकता होती क्योंकि घटपट आदि आत्मा को होती तो घटपट से क्या मतलब है घट मतलब घड़ा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 और भी घटपट बहुत आते रहते हैं। तो ये घटपट है खटपट नहीं है घर में घट खटपट और दर्शन में घटपट ठीक है और बोलिए आगे चलें। ये जो सुख और दुख वाली बात है कि सुख प्राप्ति आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति आगे सूत्र आएगा अगर हम ये तुलना करें ये हमें सुख प्राप्ति की इच्छा तीव्र होती है या दुख निवृत्ति की इच्छा तीव्र होती है कुछ के बोले सुख प्राप्ति के लिए हम अधिक भागदौड़ करते हैं या दुख निवृत्ति के लिए अधिक भागदौड़ करते हैं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 करण का मतलब उपकरण उपकरण होता है ना स्टूमेंट स्टूमेंट ही बोलेंगे ना साधन जैसे चिमटा जैसे चम्मच जैसे पलटा संडासी ठीक है उपकरणत्व मन व्यापक नहीं है क्योंकि वो करण है किसके समान वास्वत कुल्हाड़ी आदि के समान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 क्यों नहीं क्या इसमें व्यविचार कहां दिख रहा है आपको आत्मा आत्मा व्यापक नहीं है लेकिन व्यापक नहीं है इसके लिए इसका तो मतलब वो करण हो जाए ऐसा नहीं है। कैसी व्याप्ति है ये? विषम व्याप्ति है एक तरफा व्याप्ति है जो जो करण होता है वह वह एकदेशी होता है व्यापक नहीं होता है लेकिन जो जो एक होता है व्यापक नहीं होता है वो वो करण हो ऐसा नहीं कह सकते मन व्यापक नहीं है ये प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि वो उसमें करणत्व तो है साधनत्व तो है और उदाहरण दिया वास्याधिवत ये पंचावय का प्रयोग है उसमें से तीन का है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीन चीजें प्रस्तुत की हैं यहां पर उपनय निगमन तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कुल्हाड़ी आदि होते हैं ऐसे ही मन है तो कुल्हाड़ी आदि के समान होने से मन व्यापक नहीं है ये उपनय निगमन भी कर दिया ये पंचावय हो गए न्याय दर्शन वाले अनुमान के तो न व्यापकत्व मनस कर्णत्वात वास्यादिवत अब इसमें एक दूसरा हेतु और दूसरा उदाहरण दे रहे प्रतिज्ञा वही है न व्यापकत्व मन, मन की व्यापकता नहीं है हेतु इंद्रियत्वात् इंद्रियत्व होने से मन का मन एक है किसके समान चक्षुरादिवत चक्षु आदि के समान नेत्रादि के समान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 तो प्रतिज्ञा मनस व्यापक मनस व्यापकत्म मन व्यापकत न हेतु इंद्रियवात् उदाहरण चक्षुरादि तो मन एक है ये इनका सिद्धांत है हो गया अगला सूत्र और कारण बता रहे हैं क्यों वो एक है विभू क्यों नहीं है व्यापक क्यों नहीं है तो सत्तरवां सूत्र बोलिए सक्रियवात गतिश्रुते है मन के सक्रिय होने से क्रिया वाला है सक्रिय है क्रिया वाला है गतिश्रुत है उसकी गति की श्रुति मिलती है शब्द शास्त्र में उसकी गति को बताया गया है, वो वाला है। तो जो जो गति वाला होता है वो व्यापक नहीं विभु नहीं हो सकता वो एकदेशी ही होगा जो सक्रिय है वो एकदेशी ही होगा ठीक है तो जो जो सक्रिय होता है वह वह एक होता है वह व्यापक नहीं होता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 व्यापक नहीं है और निष्क्रिय भी माना है वहां आप कह सकते थे कि यह व्याप्ति नहीं बनेगी लेकिन ये व्याप्ति फिर से बोलिए जो जो सक्रिय होता है वह वह व्यापक नहीं होता यानी एक देशी होता है इसका व्य विचार कहीं दिखता है कोई खंडन नहीं मिलता ये व्याप्ति तो बन जाएगी अब उलट के बोल दें तो जो जो व्यापक नहीं होता है वह वह सक्रिय होता है अब ये नहीं कह सकते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 वो तो मन वाहन सूक्ष्म शरीर का भाग है मन और उसके माध्यम से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है अचेतनम क्रिया वच्च मनश्चेत ता मन अचेतन है लेकिन क्रिया वाला है और जो चेताने वाला है आत्मा वो चेतन है लेकिन क्रिया रहते तो सक्रियवाद गतिश्रुत है इसलिए भी आत्मा व्यापक नहीं है एक देशी है।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 मन का भी विभाजन हो सकता है मन भी अनेक अवयवों से मिलकर बना है तो न निर्भागत हम तो मन से मन का निर्भागत्व तो नहीं है मन से अनुभति ऊपर से लेंगे कैसे तो तद उस भाग के योग से जो उसके अवयव हैं उनके योग से उसकी उत्पत्ति होती है कैसे घटाधिवत घड़ा आदि के समान भड़े का भी निर्भागत्व तो नहीं है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 ऐसे ही और चीजें भी है दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो मन ये साथ क्या यही बार मन सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर।, शरीर का एक घटक भी है ठीक है 17, 18 तत्व मानते हैं उनके साथ साथ आत्मा जाती है तो साथ में मन भी होता है बिल्कुल जाती ठीक है थीके? आगे देखिए मन तो अनित्य सिद्ध हुआ अब आगे कहते हैं बहतरो सूत्र बोलिए प्रकृति पुरुष यो अन्य सर्वम अनित्यम प्रकृति और पुरुष प्रकृति मतलब सत्वर स्तम्भ की जो साम्य अवस्था है सत्वर स्तंभ के जो कण हैं, जितने भी सत्व के कण हैं, जितने की भी रज के कण हैं, जितने भी तम के कण हैं, वो सारे के सारे वो प्रकृति नाम से कहे गए एक तो उसको छोड़कर और एक पुरुष को छोड़कर पुरुष मतलब यहां जीवात्मा परमात्मा दोनों पुरुष आ जाएंगे इनको छोड़कर के अन्य जो कुछ भी है इस संसार में सर्वम अनित्यम सब कुछ अनित्य है इसको छोड़ जो भी कुछ है वो अनित्य है अर्थात इनको छोड़कर के बाकी सारा उत्पन्न होता है इनको छोड़कर के बाकी सारा साव्यव है ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जो नित्य हैं उत्पन्न नहीं होती हैं इनका कोई कारण नहीं होता ये साव्यव नहीं है इसलिए ये नित्य हैं तो प्रकृति पुरुष यो अन्य सर्वम अनित्यम कुछ भी हो हमें पानी लगता है पानी भाप बन जाता है बर्फ बन जाता है फिर ये बदलता रहता है लेकिन नष्ट तो नहीं होता यह भी नष्ट होने वाला है अभी नहीं अभी तो चल रहा है लेकिन इसका विघटन हो जाएगा प्रयोगशाला में भी विघटन कर दिया जाता है एच टू उसका जो संगठन है रासायनिक संगठन उसको तोड़ा जा सकता है और बनाया भी जा सकता है सवयव है वो और कुछ धातुएं जो हम कहते हैं कि भई ये तो हमेशा ऐसी ही बनी रहती है जैसे कि सोना ना उसमें जंग लगता है दूसरों से क्यों? ना ऑक्साइड बनता है नाइड सल्फर से जुड़ता है ऐसे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 मेरा हिस्सा नहीं मिला मेरा अंश नहीं मिला तो वो एक अवयव होता है ना कुछ ना कुछ पूरे की अपेक्षा से एक छोटा भाग होता है तो ना भाग लाभ हो इनका भाग का लाभ यानी प्राप्ति उपलब्धि नहीं होती है किन की दो शब्द भोगी मतलब तो यहां पर जो भोग करता है यानी आत्मा और जिसमें भोग होता है यानी प्रकृति मूल प्रकृति इन दोनों का यहां पर ग्रहण किया और परोक्ष रूप से हम ले सकते हैं जो भोग करवाता है भोग की व्यवस्था करता है वो परमात्मा तो भोगी भोगिना भोगी की न भाग लावे उसके कोई अवयव नहीं होते है क्यों निर्भागत्व श्रुते उसके निर्भाग की श्रुति है कि भाग रहता है इसकी श्रुति है शब्द प्रमाण मिलता है हमारे को निर्भागत्व की श्रुति है तो न भाग लाभ भोगिनो निर्भागत्व श्रुते एक प्रश्न बार बार आता रहता है नए व्यक्तियों में सृष्टि बनी है बोले तो परमात्मा को किसने बनाया होगा फिर? परमात्मा ने इसको बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया वो भी तो किसी उसको भी तो किसी ने बनाया होगा आत्मा को किसने बनाया बनाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वो निरवय है जो जो चीज बनती है वो सवयवी होती है ये व्याप्ति बना सकते हैं हम जो जो वस्तु भागयुक्त होती है यानी साव्यव होती है वह वह अनित्य होती है इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा कोई व्यविचार नहीं मिलेगा नियत व्याप्ति जो जो चीज साव्यव है वह वह बनी होती है और इसके विपरीत भी कर सकते हैं इसमें उभय व्याप्ति कर सकते हैं सम व्याप्ति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 तो वहां बहुत चर्चा चलाई है कि अगर आनंद का ही आत्मा का ही गुण है तो यहां क्यों नहीं अभिव्यक्त हो जाता उसमें कारण बताया, कारण बताया तो उसका खंडन किया नहीं ऐसा नहीं वही सिद्धांत इनका भी है। ना आनंद अभिव्यक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है अपने अंदर आनंद था और वो प्रकट हो गया यह स्पष्ट कथन है क्यों हेतु दिया निर्धर्मकवा क्योंकि आनंद आत्मा का धर्म ही नहीं है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 कहने ये भी मुक्ति नहीं है मुक्ति में ऐसा भी नहीं होता है मुक्ति के की अनुवृत्ति नीचे ले लेंगे बोलिए ना विशेष गुण उच्छित ही तत्व आत्मा के किसी विशेष गुण की उच्छित्ती हो जाए वो हट जाए इसे मुक्ति कहते हैं यह भी मुक्ति नहीं है आत्मा का आनंद गुण प्रकट हो जाए यह भी मुक्ति नहीं है और आत्मा का कोई गुण उससे हट जाए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 और आत्मा के लक्षणों में राग और द्वेष भी बता रखें इच्छा द्वेष राग और द्वेष भी बता रखें तो मुक्ति में तो राग और द्वेष हट जाते होंगे राग और द्वेष का हट जाना यही मुक्ति है क्योंकि राग विराग है, और योग है सृष्टि राग और विराग का योग तो सृष्टि है और राग और विराग का वियोग हो जाए तो मुक्ति है सृष्टि का विपरीत क्या होगा मुक्ति होगा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 तब फिर नल खोलने की इच्छा थोड़ा ना करती है नल खुला हुआ है पानी पी रहे हैं नहा रहे हां बंद हो तो इच्छा हो सकती है कि खोल दें नहा लें, पानी पी लें तो, तो चल रहा है ऐसे परमात्मा का आनंद मिल रहा है भोग रहा है सतत तो वहां अब नहीं इसी तरह और चीजों के लिए अन्य जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है वो होती रहेगी वो देखता रहेगा परमात्मा की सहायता से होता रहेगा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 तो आकार के उपराग का हट जाना भी मुक्ति नहीं है इसे मुक्ति नहीं बोलते हैं कि मैंने सब आकारों को हटा दिया और ये मुक्ति हो गई है क्यों क्षणिकत्वादि दोषात् क्षणिकत्व उसमें भी है ये तो हटा है फिर आ जाएगा फिर हटा फिर आएगा बार बार आएगा कुछ क्षण के लिए हटा दिया इसी तरह से जो प्रलयावस्था का संपादन करते हैं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 होने से बस अभी वो बिखेर दिया उसके विचार में निधन कर सकते हैं कि? ये वैचारिक स्तर पर जो जीवात्मा उस समय कर रहा है वो मात्र अपने स्तर पर करता रहा है बिल्कुल वास्तव में तो नहीं होता है वास्तव में, नहीं। में, नहीं। में, नहीं। में तो नहीं वास्तव में तो तत्व तो जैसा है वैसा ही है बाकी सबके लिए तो धरती है ही ना जो कि वो सब खा रहे हैं पी रहे चल रहे फिर रहे सब कुछ है वास्तव में तो वो खुद भी बैठा हुआ है और वास्तव में उसका खुद का भी शरीर है वो चला थोड़ा ना गया है उसका लेकिन शरीर के होते हुए भी वैचारिक स्तर पर ये परलय अवस्था का संपादन करते हैं एक प्रक्रिया है केवल वैचारिक है ये उठते ही वो फिर उसको शरीर दिखाई देगा उठेगा चलेगा फिरेगा सब कुछ है तो थी थी कुछ देर के लिए बनती है। कुछ देर के लिए ही बनती है हर समय रह भी नहीं सकती न बनती है हमेशा नहीं बन सकती इतनी कम है बहुत कम काल है इसको मुक्ति नहीं कह सकते थोड़ी सी देर के लिए ठीक है बोलिए ओ प्रणाम आचार्य जी ये जो शुभ क्षेत्र है इसमें लगता है कि आत्मा की अगर कोई विशेष गति हो जाती है, मुक्ति नहीं है लेकिन जब आत्मा जो मुक्त हो जाता है और मुक्ति में जाता है तो वो तो आभार रूप से करता ही रहता है यही परमात्मा का धारण छोटे नहीं करता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 और क्या नहीं है भोजन भी कितना भी खा मुक्ति तो नहीं होगी अस्सी व सूत्र देखिए तो न देश आदि लाभ हो किसी देश यानी स्थान आदि का लाभ यानी प्राप्ति भी मुक्ति नहीं है मुक्ति के बारे में कई जगह परिकल्पना चलती है ना? मुक्ति कहां पर है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 किसी स्थान विशेष में होता फिर परमात्मा की प्राप्ति को मुक्ति कहते तो कहते कि हाँ वो उस जगह पे है जहां परमात्मा है ब्रह्म जहां पर रहता है वहां पर ही आत्मा गया है क्योंकि मुक्ति में वो उसी के पास चला जाता है ब्रह्म बाबा जाए वहां पर मुक्ति है शिव बाबा जाए वहां मुक्ति है इत्यादि कोई स्थान विशेष तो ना आदि लाभ हो किसी स्थान विशेष की प्राप्ति कर लेना ये भी मुक्ति नहीं है उसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है कहीं भी है सब जगह मुक्त रह सकते आगे इक्यासी सूत्र बोलिए ना भागी योगो हो भागस्य भाग का अपने भागी के साथ में मिल जाना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 ये मुक्ति नहीं है और क्या नहीं है मुक्ति अगला सूत्र देखिए व्यामादी योगो अपी अवश्यम भावित्वात तदुच्छित हे इतर योगवत तो न अणिमादी योगो अपी अणिमादी सिद्धियों का मिल जाना भी मुक्ति नहीं है योग दर्शन में आती है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 ऐसा लगेगा तो बोले न अणिमादी योग होगी कोई भी सिद्धि है योग की ये मुक्ति नहीं है ये तो कुछ योग्यताएं बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है ऐश्वर्य बढ़ा है शक्तियां बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है तना तो अणिमादी योग होगी क्यों अवश्यम भावित्वा तदुच्छित है इनका हटना अवश्यम भावी है हट जाएंगे ये तो कभी भी हट जाएंगे बहुत कम समय रहती है ये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 अगर ये विभूतियां किसी की मान लीजिए दस जन्मों तक रह जाए और एक जन्म सौ वर्ष का माना जाए तो दस जन्म मतलब एक हजार वर्ष ठीक और मुक्ति के काल की तुलना में ये कितना काल होगा कितने प्रतिशत बैठेगा इकतीस नील दस खरब चालीस अरब एक हजार साल को उसमें एक हजार का भाग उसमें दे तो दशमलव शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य एक आठ शून्य लगाए मेरा कितना इतना कम समय रहता है अगर दस जीवन तक एक हजार साल तक भी विभूतियां रह जाए तो भी एक प्रतिशत का भी दस कितना भाग हो गया इकाई इकाई से हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ दस में भाग होगा एक प्रतिशत का भी दस में भाग इतना कम है वो एक हजार साल भी रह जाए तो एक हजार साल बहुत होते हैं सौ भी बहुत लगते हैं और दिन भी बहुत लगते हैं डेढ़ घंटा भी बहुत लगता है एक घंटा एक घंटा भी किसी किसी को बहुत लगता है ध्यान का तो उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है ये ऐसा है जैसे कि किसी को पक्की नौकरी मिली हो तो कितने साल नौकरी करेगा कोई चालीस साल कर लेगा और कुछ ज्यादा कर सकता है लगभग लग चालीस साल कर लेगा ठीक है पैंतीस साल तीस साल चालीस साल अब उससे तुलना करें तो कैसे होगा जैसे एक सेकेंड कि सर 40 साल के लिए नौकरी मिल गई पूरा जीवन पूरी पक्की नौकरी मिल गई और किसी को एक सेकंड के लिए नौकरी मिली एक सेकंड क्या होता है 40 साल के सामने कुछ भी नहीं एक सेकंड तो यूं हो गया बस एक दो समाप्त तो एक सेकंड तो 40 साल जीवन इतना बड़ी नौकरी और इधर एक सेकंड उसकी तुलना में ये क्या कितना लगेगा ये तो एकदम चला जाएगा ये भी कोई नौकरी है क्या एक सेकंड के लिए कोई नौकरी पसंद करेगा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 इसलिए ये भी मुक्ति नहीं है अणिमादि का योग भी मुक्ति नहीं है इनकी तो उचिति हो जाती है मुक्ति की तुलना तो में बहुत कम समय में ये तो चली जाएंगे नगण्य ठीक है और देखिए एक और बताते हैं तरासीमा सूत्र बोलिए ना इंद्रादि पद योगोपि की तदवत का पद मिल जाना इंद्रादी पद का योग हो जाना संयोग हो जाना मिल जाना प्राप्ति हो जाना यह भी मुक्ति नहीं है इंद्र को कौन किसको माना जाता है इंद्र देवताओं।, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं इंद्रोह ब्रह्मचर्य देवे भै स्वरा देवताओं में भी वो श्रेष्ठ बनता है देवताओं का भी जो राजा है देवता भी मनुष्य से बहुत अच्छे हैं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 बड़ा हो साधुओं के भी तो संगठन होते अलग अलग होते उन साधुओं में भी जो सबसे बड़ा साधु सबसे बड़ा साधु सब जिसके चरण छूते हैं जो सबसे बड़ा है सब जिसकी मानते हैं अनुशासन में चलते हैं हो तो और भी बड़ा हो कुछ भी किसी का भी पद प्राप्त कर ले इंदिरादी वो मुक्ति नहीं है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 एक वेद के विद्वान का निर्णय भी बाकी सबसे मुख्य जाए। तो माना जाएगा महत्वपूर्ण माना जाएगा यह होता है क्या वैज्ञानिकों के निर्णय होते हैं वो संख्या के आधार पे होते हैं कि? एक वैज्ञानिक या कुछ वैज्ञानिक भी कहेंगे सत्य को कहेंगे तो दुनिया चाहे लाखों करोड़ों अरबों उसको न मानते हो तो भी वो मान्य नहीं होगा वैज्ञानिक की बात मानी जाएगी वो प्रमाण कह ये सत्य सिद्धांत होता है ये यथायोग्य व्यवहार होता है ये धर्म होता है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 कहते ना कि अब इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे मतलब देवता बन गया है वो तो वैसा आप ले लीजिए, जो भी ले लीजिये ठीक है और आगे देखिए तो मुक्ति क्या क्या नहीं होती है ये पिछले कई सूत्रों में इन्होंने बताया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 अगला सूत्र देखिए ये जो मुक्ति होती है ये कितने पदार्थों के ज्ञान से होती है किन किन के ज्ञान से होती है ये भी एक स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है कि आखिर कितनी चीजों को हम जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी क्योंकि जान से मुक्ति होती है अब विवेक हटना है विवेक को प्राप्त करना है तो कितना जाने कितने पदार्थों को जाने तो कोई कहेगा कि भाई छह पदार्थों को जान लो तो मुक्ति हो जाएगी जैसा कि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 है। उसका खंडन नहीं कर रहे हैं सिद्धांत का लेकिन अगर कोई ऐसा सोच ले क्योंकि उपदेश बीज का प्ररोह विकृत भी तो हो जाता है उन्होंने कहा कि छान्य विशेष समवाने से मुक्ति हो जाती है साधर्म में वैधर्म में से इन्हीं को जानने से मुक्ति होती है बाकी से तो मुक्ति होती नहीं यह उपदेश का बीज गलत ढंग से उग जाएगा किसी के मन में उसका निवारण है यह न श पदार्थ नियम शट पदार्थों के ज्ञान से ही मुक्ति होगी इसमें कोई नियम नहीं है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 उन 25 तत्वों को जानकर के ठीक तरह उस तरह भी मुक्ति होती है वो भी एक शैली है आगे सितयासीवा सूत्र अब अणु के बारे में बता रहे हैं कुछ और बोलिए ना अणु नित्यता तत्कार्यत्व श्रुते है बोले अणु की नित्यता नहीं है कई जने अणु को नित्य मानते हैं अणु को नित्य माना जाता है इस न्याय दर्शन मानता है वो एक दृष्टि विशेष से नित्यता है उसकी एक स्थिति विशेष में कि संसार में पंच महाभूत जो हैं कार्य द्रव्य तो बदलते रहते हैं लेकिन महाभूतों के जो अणु हैं, वो तो वैसे के वैसे रहते हैं इस संसार में चलते हुए उनसे जो चीजें बनी हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है अणु तो नित्य है तो न्याय दर्शन अणु को नित्य मान करके चलता है ये क्योंकि तात्विक चर्चा कर रहे हैं तो बोले ये जो अणु है जिसको नित्य कहा जाता है अणु की भी नित्यता नहीं है कारण तत्कार्यत्व श्रुत है उसके कार्यत्व की श्रुति है कि वो भी बनता है वो कार्य है उसका कोई ना कोई कारण है और जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है ये इसका पीछे आधार है कि जिस जिसका कार्यत्व है जो जो उत्पन्न होता है जिसके कारण होते हैं वो अनित्य ही होता है तो ना अणु नित्य था अणु नित्य नहीं होता है अगला सूत्र न तत्भागत्व कार्यवात उस अणु का निर्भागत्व भी नहीं है वो भी भाग है पीछे भी वो बात आ चुकी है दूसरे तरीके से कार्यत्वात उसके कार्य होने से क्योंकि वो कार्य द्रव्य है इसलिए वो निर्भागत्व तो नहीं होगा वो भाग वाला होगा ही जो जो कार्य है वो भाग वाला होगा ही ठीक है तो यहाँ तक का पाठ आज रखते हैं किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए और किन्हीं को पूछना है पीछे भी दे दीजिए आत्मा परमात्मा प्रकृति इन तीनों को लिखते है जी तो आकाश की क्या स्थिति आकाश जो शब्द गुण का आधार है वो महाभूत है और वो अहंकार से बना है तन्मात्राओं से बना है तो वो अनित्य है दूसरा आकाश दूसरा आकाश तो अवकाश है वो तो भावात्मक है ही नहीं वो तो अभाव रूप है और वास्तव में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कुछ भी नहीं हो क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है हाँ परमात्मा है प्रकृति नहीं है इसलिए हम कह देते हैं कि यह अवकाश है उस दिन शंका समाधान में भी ये बात रखी थी अवकाश हम किसको कह देते हैं आकाश खाली जगह पर स्पेस को बोल देते हैं अब जहां वायु भरी भी है उसको भी हम कह देते हैं गौण रूप से तो खाली जगह है आकाश है, है कह देते हैं ना जबकि वायु है वहां पर जबकि और भी चीजें हैं वहां पर प्रकाश भी है कोई गौण कथन होते हैं तो ऐसे ही जो अवकाश रूप आकाश है शून्य कुछ भी नहीं हो ऐसा तो वैदिक मत में कहीं मिलेगा नहीं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 ये ये दोनों न्याय दर्शन और ये विरोध तो नहीं, नहीं कर रहे तो यहां पर ये ये पर तरह से हैं सापेक्ष कथन है ये सापेक्ष कथन है वैशेषिक और न्याय दोनों की दृष्टि से अणु नित्य है और वैशेषिक में मन को भी नित्य माना है या मन को नित्य माना है स्पष्ट लिखा है तो ये सापेक्ष कथन कैसा है कि वैशेषिक और न्याय व्यवहार के स्तर पर बात करते हैं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 इसको नौकरी के संदर्भ में लेख सकते भाई इसको तो पक्की नौकरी मिली परमानेंट नौकरी मिल गई परमानेंट मतलब कभी हट सकती है परमानेंट वाली लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि परमानेंट कैसे परमानेंट हो गए साठ साल में सेवा निवृत्त करने लगे बोले नहीं आपने तो कहा था कि परमानेंट नौकरी हो गई अब टेम्परेरी नहीं है नियम ही चले गए सापेक्ष कथन होते हैं जितना संभव है उतने को भी हम स्थायी या नित्य कह देते हैं क्यों ये व्यवहार के स्तर पर भाषा में खूब प्रयोग होता है तो न्याय और वैशेषिक हमारा जो दृश्य जगत है उस व्यवहार को लेकर के बहुत सारे कथन करते हैं इस दृष्टि से वो नित्य कहते हैं उनको इसे अगर सबको मिला करके देखेंगे तो उनका कथन एक परिप्रेक्ष्य में नित्य कहना ठीक है लेकिन तत्वतः अंत देखेंगे तो ये ठीक है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 कि तो शरीर आत्मा भी को लेकर जा रहा है आत्मा की इच्छा के अनुरूप शरीर आत्मा को लेकर जा रहा है जैसे कोई लूला लंगड़ा हो मान लो मेरे हाथ पैर कट जाए मैं चल भी नहीं सकता कुछ भी नहीं कर सकता अब मैंने कहा कि मेरे को चिकित्सा लेने के जाऊ लोगो ने मेरे को कुर्सी पर बैठा दिया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 hep evet. olsun evet.